तानी बोलो नहीं, कोई ता नहीं।, बाएर, नहीं। ये तो है। आ, हे तो तो स्वरूप कार्याणी भिन्ना नेशंकर कहा तो यमा, थे दस्थे थी। थी का? उनको दिखाते उनका दो तो दो सदृष्टि जो है था तो बता तो स्वरूप कार्याणी उपरती का हेतुस्वूप्या दर्शय हेतुस्वरु कार्यदीन व्यवहार से संशय शूर हेद उपर ते रीपर ईरी दि हे उपरती का कारण यमनियमादि धी निरोध और उपरति का स्वरूप धी निरोध चित्तवृत्ति निरोधक यमनियमादि होने पर ही बुद्धि चित्त बुद्ध निरोध योग होगा उपरती और उपरती का फल क्या है व्यवहार से संक्षय क्षय व्यवहार समाप्त हो जाएगा व्यवहार कुछ नहीं स्वरूप निश्चित समाधि रहेगा ये उपरत है, है। शिवर हेतु तो आदि उपरत है के हेतु आदि शिव उपरती हेतु आदि आदि सब्देश आदि स्वरूप कार्य हेतु स्वरूप कार्य इतंकर ईरित अलग अलग पृथ ईत कहा गया है आदि नि गृह आदिपदे नियमादेय नि आदि से क्या नम नि प्राणायाम प्रत्याह धारणा ध्यान साम निरोधित्तवृत्ति निरोध लक्षण योग चित्तवृत्ति निरोधे चित्त योग ये उपरति का स्वरूप जब वस्तुत यम निमादि हो जाए विषय से उपरित हो जाए तो चित्तवृत्ति निरोध ये योग है उसका स्वरूप है और फल है व्यवहार का संख्य ओपर किमेषा समम प्राधान्यम उत न संख्या वैराग्य बोध उपरम इतने में क्या सामने प्रधान है समम प्राधान्य सोमें प्राधान्य सामने अथवा नहीं है ऐसा शंका करके उत्तर देते है तत्व बोध प्रधान सैत साक्षा मोक्ष प्रदत्व बोधोपकिणा वेतौपकारिणा वैराग्यो परमा परमाचा सर स्वतः बोधोपक वैराग्यो परमा, परमा उत्तरार्ध में कितने पद है श्लोको का <laughs> तीन चार पाँच छ किसमें कोई आगे है निलाम, निलाम करते हैं ना बढ़ते बताओ पहला क्या है बोध बोध बोध दूसरा उपकारिण उपकार दूसरा पद है पहला पद क्या है क्या भी होती बोध आगे उपकारिणय एक पद होगा पहला बोध क्या भी होती होगी प्रथमा कैसे बोध बोध में और रहेगा प्रथमा है क्या तो उपकारी के साथ संधि होगी बोधोपकारी नौ एक पद है पांच कैसे बोधोपकारी नऊे ए तो आगे वैराग्य पर मऊ पांच कैसे आप क्या वैराग्य पर पद है तत्वोध प्रधानम तीनो में से वैराग्य बोध उपरम तीनो में से तत्वबोध प्रधानम स्या तत्वोध प्रधान है तत्वोध क्यों प्रधान है साक्षात् मोक्ष साक्षात् मोक्ष मोक्ष का साधन है तत्व ही मोक्ष का साधन मोक्ष प्रदान करने वाले साक्षात मोक्ष देने वाले तत्वबोध वह प्रधान हे और वैराग्योपरम क्या है बोधोपको एतो उपकारिनो बोध ज्ञान का उपकार वैराग्यम च एतो बोधस्थ बोधपकार कैराग्य वैराग्यपरमच ये उवने बोध का उपकार के। उसके लिए तत्वोध देते उसकी श्रुति देतेम विदिवातिमृत्युमे नान्यपन्थ विद्यते ना ऐं विदित विदिव परमात्मा के ज्ञान से ही अति मृत्यु मृत्युम अत्यति अति के साथ एटी का जोड़ देना मृत्यु ते प्राग धातु हो लोक में उपसर्ग धातु के पहले प्रयोग करते हैं छंद परे भी धातु के बाद में प्रयोग होता है वेद में व्यवहिताच व्यवहित होकर के वे मृत्युम बीच में आ गया अति मृत्यु एति मृत्यु कलो करो मृत्युम अत्यति मृत्यु को अतिक्रमण कर लेता है ब्रह्म ज्ञान से मृत्यु को पार कर लेता है मुक्त हो जाता है अन्य पंथा अयना के लिए अन्य मार्ग है ही नहीं ज्ञान ही मुक्ति का साधन है प्रमाण है इतरोस्तु उपकारित्व दोनों वैराग्य रूपरम दोनों ज्ञान का उपकार के है। उसमें भी प्रमाण है ब्राह्मणों निर्वेदम आया नास्त्य कृत निर्वेदम वैराग्य को प्राप्त करे परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयान नास्त्य कृत कृत्या परीक्षलोकान कर्मचितान कर्म से प्राप्त फल की परीक्षा करके कर्म से जो प्राप्त होता है क्रिया से जो प्राप्त होगा वो अनित्य है लोक में देखेगा कृषि आदि कर्म से जो फल होगा किसी कर्म से जो फल होगा वो अनित होता है तो वैदिक कर्म याग आदि करेंगे जो फल होगा वह नित्य ही होगा जितने वैदिक कर्म है फल देने वाले सब अनित्य फल देंगे परीक्ष लोकान कर्म कर्म से प्राप्त लोक फल की परीक्षा करके ब्राह्मणों निर्वेदम आयत वैराग्य को प्राप्त करे निर्वेदय वैराग्य जो वैराग्य कैसे है नास्तिक अकृत कृत कृतन कार्य कर्मणा कर्मण अकृत नास्ती कर्म से नित्य प्राप्त नहीं होगा कर्म से नित्य प्राप्त होगा अकृत हो नास्तिक नृत्य न कर्म न अकृत नित्य प्राप्त नहीं होगा नित्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए इसलिए क्या करना चाहिए तद विज्ञान स गुरु में अभिगछ समिति पाणी श्रोत्रियम यही श्रुति प्रमाण देते सर्वत्र ज्ञान के लिए गुरु के पास जाए गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा यही श्रुति सद तो विज्ञान्थ गुरु में अभिगछित गुरु के पास अवश्य जाए ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके बिना ज्ञान नहीं होगा समित पानी ही हाथ में समित आदि पूर्वक जाए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम अगे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ज्ञान के लिए जाए इसमें इतने दिया है वैराग्य को प्राप्त करने के लिए उसका ज्ञान का साधन पहले वैराग्य को प्राप्त करके फिर ज्ञान के लिए गुरु के पास जाए तो ज्ञान का साधन वैराग्य के लिए सुखी प्रवाहण और भी ज्ञान का साधन है शांतो, स्थितिक्षु समाहितो समाहत भूत आत्मनिव आत्म पश्चिम कहा गया ये श्रुति प्रमाण है साधन चतुष्टय के लिए समे समय को शांतो कहा, दमयुत को दांत कहेंगे, हो को तो उपरत समिति क्या के लिए तिथिकु समाधान वाला को समाहित ऐसे सम सा, दम उपरति ती शिक्षा समाधान अस्रद्धा अन्यत्रहित सद, होता आत्मेव आत्मान पर अपने स्वरूप अंतकर्ण को ही में ही आत्म साक्षात करे इसमें उपरति उपरति सा, साधन है ज्ञान का ज्ञान का साधन समाधि उपरति भी है। तो वैराग्य और उपरम दोनों ज्ञान के उपकार इसी श्रुति से निश्चय श्रुति ध्यान अवगमित दोनों श्रुति से यह निश्चय होता है वैराग्य और उपरम दोनों ज्ञान का उपकार कहे मुख्य तत्व ज्ञान ही मोक्ष का साधन है साक्षात मोक्ष का साधन तत्व ज्ञान है इसलिए वह प्रधान है था वैराग्यो बोधो परमायास्ते परस्पर प्राएण सह वर्तन्ते वर्तनतेयुजते क्वचि क्वचि प्राण सह वर्तन्ते वर्तनतेयुजन्ते कहीं कहीं वियुक्त होते एक साथ नहीं रहते इसे कहा था तर महा क्यों साथ नहीं रहते सर्वत्र कहीं कहीं वियुक्त क्यों होते उसका कारण देते हैं हैत्यपक्वाशन महत तपस फल दुरीतेन क्वित्चि कदाचि प्रतिबध्य सेवच पक्वे वैराग्य बोध उपरम यदि अत्यंत तो पक्वत तीनों ही किसके किस है किस तो महत्व तपस का फलम बहुत बड़ा तपका फल है बहुत तप जिसने किया है पूर्व बहुजन्म इस जन्म भी बहुत तप का फल है ज्ञान भी हो जाए वैराग्य भी रहे और उपरम भी हो ये सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी हो और उपरता है ये ऐसे बड़े तपका फल है सबसे श्रेष्ठ है और कहीं कहीं नहीं होता है क्यों दूरी न पाप के कारण क्वचित मतलब कहीं कहीं किंचित कुछ एक है, एक हुआ एक नहीं हुआ कदाचित कभी कभी हमेशा नहीं आगे प्रयत्न करेगा तो फिर पक्का हो जाएगा क्वचित अधिकारी किंचित कोई एक है कभी ही प्रतिबद्ध पाप के द्वारा प्रतिबद्ध हो जाता है फिर प्रयत्न करने पर पक्का हो जाते हैं तो पाप ही प्रतिबंधक हुआ टीका में अनेक जन्मार्जित पुण्य पुण्यपुंज परिपाके पुंज अनेक जन्मार्जित जन्म आर्जित मुक्तिर्ण शतकोटि जन्म सुना श्लोके विवेक चौड़ावे अनेक जन्मार्जित पुण्य पुंज परिपाके अनेक जन्म में अर्जित पुण्यों का समूह ढेर जब पक्को हो जाता है उनका फल होता है त्रयाणाम सहभावती तीनों सात साथ होते हैं अन्यथा तो प्रतिबंधक को पापानुसार कोई प्रतिबंधक को पाप किसका प्रतिबंधक है उसके अनुसार क्वचित कौ। का अर्थ पुरुष विशेष है कदाचित का अर्थ काल विशेष है कस्य प्रतिबंधक होती किस समय किस पुरुष में कुछ प्रतिबंध किसी का प्रतिबंध हो जाता है पाप के कारण प्रतिबंधक पाप के अनुसार कदाचित तथापि तत्व ज्ञान प्रतिबंध मुक्ष हो नीन में से किसका जी तत्व ज्ञान नहीं हुआ वैराग्य बड़ा दृढ़ है उपरि भी है किन्तु तत्व नहीं हुआ मुख्य हो जाएगा तत्व ज्ञान प्रतिबंध मुख्य हो नास्ती त्या वैराग्योपरती पूर्णेणे बोधस्तु प्रतिबध्यते योस्ती पुण्यलोको बला यस्य वैराग्य उपरति वैराग्योपरतीवचने पूर्णे वैराग्य पूर्ण है उपरती पुण्य किन्धस्तु प्रतिबध्यते प्रति तत्व तो बोध कितिबंधक यहाँ न मोक्ष अस्थि मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तथा वैराग्योपरती व्यर्थ हो तो जाएगा कति ने पुण्यलोकपोबला तप के कारण पुण्यलोक प्राप्त करेगा फिर पुण्यलोक के, के पश्चात भोग करके फिर आएगा फिर साधन करेगा तभी वैराग्यादि संपादन निष्पलम यदि बोध के नहीं होने से मोक्ष नहीं हुआ तो वैराग्य ऊपर उपरम संपादन किया निष्फल हो जाएगा ऐसा शंका हमसे उत्तर देते प्राप्त पुण्यकृता लोकान्षि शाश्वती साम शुचीना श्रीमता योग भ्रष्टो बीजाते भगवान ने कहा गीता में पुण्यकृतान लोकान्ण्य कर्म करने वाले जो लोगों को प्राप्त करते है उनके लोग स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करके उचित तो करके शाश्वत ई समा दीर्घर दीर्घ काल वास करके फिर उसके बाद पुण्य समाप्त होने पर सूची नाम श्रीमता युग भ्रष्टो हो भी थे सूचि पवित्र धन संपन्न वाले गृह में योग भ्रष्ट जिसको साधन करने पर ज्ञान किसी के कारण नहीं हो पाया योग भ्रष्ट जन्म होता है अथवा आगे क्या है नहीं। अथवा योग्य नाम ये तो उसके अपेक्षा और श्रेष्ठ है ये योगियों के कूले में भक्ति श्रद्धा पुण्य उनके कुल में जन्म होता है वह गरीब हो तो वो एक ही दुर्लभ तो आगे साधन करेगा तो जिस किसी प्रकार आगे पुण्य फल प्राप्त करके फिर आएगा सुजी सीमा तो घर में जन्म होगा नहीं तो योगी नाम वो कुले भगवत वचनाथ पुण्य लोग प्राप्तिर्भवती वैराग्य उपरति व्यर्थ नहीं होते पुण्य प्राप्ति उसके पश्चात फिर साधन करेगा वैराग्य उपर अत्यस्त किसका तत्व ज्ञान तो गया। वैलागया वैलागया हो थो थो गया वैराग्य तो वैराग्य के बिना तो ज्ञान नहीं होगा वैराग्य तो है किन्तु अत्यंत पक्को नहीं कुछ थोड़ा बाकी रह गया वैराग्य उपरत प्रतिबंध है जीवन मुक्ति सुखम सिद्धति ज्ञान हो जाने पर उसको कहा जाता है जब तो जीवित है जीवन मुक्त और जीवन मुक्ति अवस्था है जब प्रारब्ध समाप्त होता है विधेयक कई को प्राप्त करेगा तत्व ज्ञान हो गया तो विधेयक का को तो अवश्य प्राप्त करेगा किंतु जीवन मुक्ति सुख जीते जी जो मुक्ति है जीवन मुक्त ज्ञान हो गया वो विलक्षण सुख की प्राप्ति नहीं करेगा यदि वैराग्य और उपरति पूर्ण नहीं है ज्ञान होने के बाद वैराग्य दृढ़ रहे, उपरा में है तो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त करेगा नहीं तो जीवन मुक्ति सुख नहीं होगा विधेयक कावल्य को तो प्राप्त करेगा ज्ञान के कारण पूर्णे बोधे तदा तदा बोधे तदनौ प्रतिबद्धो यदा तदा तदा प्रतिबद्धो यदा तोक्षो विनि किंतु दुष्टुख नश्यति बोध है पुण्य सती बोध पुण्य ज्ञान हो गया तद उसे भिन्न दो है. दो क्या है दुण। दुण। दुण। दुण। प्रति. प्रतिबद्ध हो यदा जब प्रतिबद्ध है किसी पाप के कारण तदा मुख्य विनिश्चित ज्ञान हो गया तो मुख्य अवश्य हो जाएगा किंतु दृष्ट दुख हम नती दृष्ट दुख नष्ट नहीं होगा जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त नहीं होगा दुख रहेगा यदा तदा, मोचो किंतु अभी बोध वैराग्य उपरती पूर्ण हुए या नहीं कैसे पता चलेगा पूर्ण का कब है अभी देखा दीदा नहीं वैराग्य आदि नाम अवधि दर्शे दी अवधि सीमा वहां तक तो पहुंच गया तो पूर्ण हो गया दिखाते हैं ब्रह्म लोक तृणकारो वैराग्यवधिर्मत देहात्मत पर दाढ़े बोध स्र रास्ता में चलते समय कहीं तीर्ण तिनिका आदि देखा उसको देखने की इच्छा होती पकड़ में रखने के लिए ब्याग में उठा करके और तीर्ण उसको फिर आगे स्मरण करते रास्ता में कहीं तिनका पड़ा कहीं देखा है कोई स्मरण करता है फिर नहीं। नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म को तीर्ण कर देना ब्रह्म को तीर्ण कर देना ये बैराग्य की अवधि कोई कोई कहते हम ब्रह्मलोक को नहीं चाहते कारण क्या है ब्रह्मलोक में विश्वास नहीं ये त्रीनिकारण नहीं कहा जाता है ब्रह्मलोक लोग को, कोई लोग विश्वास को ही नहीं करते कहा इतने ब्रह्मलोक होगा यहाँ इसी लोक में जो थोड़ा से सुख की इच्छा करता है थोड़े कोई कटुवचन कहा तो कष्ट होता है और ब्रह्म नहीं चाहेगा ब्रह्म लोग में विश्वास नहीं होते कहते हमको ब्रह्म लोग नहीं चाहिए किन्तु इस्लोक में इस लोक में चाहिए इस्लोक में जो सुख चाहता है अधिक सुख नहीं चाहेगा स्वर्ग भी चाहेगा कोई स्वर्ग नहीं चाहता मतलब स्वर्ग में विश्वास नहीं और नास्टिक कहा जाएगा आस्तिक नहीं है शास्त्र में जैसे कहा गया उसमें यदि विश्वास नहीं है उसमें कहेगा हमको स्वर्ग हम इंद्रपद नहीं चाहते कोई बोलता तो हम इंद्रपद नहीं चाहते इंद्रपद मिल जाए तो हमें गंगा जी का दूंगा हमको जगह वो तो शब्द से बोलना होता है यहाँ यहाँ से सुविधा चाहिए सुख चाहिए सम्मान चाहिए सम्मान पूजा सम्मान यहाँ चाहिए तो इंद्रपद क्यों नहीं चाहिए इंद्र में तो और सम्मान है वो यदि विश्वास हो मालूम हो तो और भी चाहिए वो प्राप्त होगा प्राप्त की इच्छा होगी उसको प्राप्त करने के बाद और अधिक मिलेगा तो इच्छा नहीं होगी थोड़ी सी यदि वस्तु की इच्छा है तो लगता है सब कहते थोड़ा हम इतने मिल जाए हम और नहीं चाहेंगे साधु महाता कभी बोलते हमें एक छोटे से कुटिया बना देंगे बाद स्वतंत्र बनकर करें, साधन करेंगे बना दिया छोटी कुटिया बनाने के बाद पहले चार तरफ कंपाउंड वाला बनाना है फिर उसको बनाने के बाद फिर थोड़े पास में रसोई का भी भोजन बनाना है फिर बाद में सोचते नहीं थोड़ा और कोई आए महात्मा तो उनको रखेंगे और ये कमरा बनाना है उसके पास इसे बनाते रहे समाप्त तो नहीं होता है फिर पास में जमीन थोड़ा जगह ले लेंगे और दो चार साधु रहेंगे तो कोई आया ब्रह्मचारी शिष्य बना उसके लिए बनाएंगे ये चलते चलते पहले साधन करने के लिए कुटिया बनाना आरम्भ करते फिर कुटिया के बीच सारा जीवन है समाप्त तो कर देते भजन नहीं पाता ऐसे इच्छा ऐसे बढ़ती है इसलिए ब्रह्मलो को त्रिणिकार वो ब्रह्म को समझ करके यहाँ से भी छोटी भी इच्छा नहीं हो और यहाँ सब इच्छा रखे कहे ब्रह्म लोग हमें नहीं चाहते इसको वेरागे कहेंगे कोई कहे क्योंकि ब्रह्म लोग को विश्वास नहीं कहा ब्रह्म लोग को तो हम नहीं चाहते क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने व्यक्ति इच्छा करता है वो संभव ही नहीं सोचते नहीं और यहाँ कुछ मिलता जिसकी संभावना नहीं चाहेगा जिसकी संभावना चाहिएगा यह संभावना नहीं कोई नहीं सोचा हम प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो संभावना नहीं इसी प्रकार ब्रह्म के लिए सोचते यहाँ ही ये ब्रह्म लोक त्रिणिका से समझना ब्रह्मलोक को भी त्रिण जैसे समझना ये छोटे छोटे यहाँ जो सामान्य सम्मान सुख प्रशंसा इसके लिए बिल्कुल इच्छा नहीं रहे ये वैराग्य की अवधि ब्रह्मलोक तक कोई तो को नहीं चाहिए इस लोक में परलोक में कोई भी नहीं चाहिए दृढ़ निश्चय ये वैराग्य की अवधि पूर्ण हुआ और बोध देहात्मवत देह में बुद्धि हम कहते इधर दिखाते है ना हम मैं मनुष्य हम ऐसा निश्चय है देह में अहम बुद्धि होना पर मनुष्य तो निश्चय है इसी प्रकार परात्म तो पर ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है ऐसा ज्ञान दृढ़ हो जाए मैं देह नहीं हूँ ततो ध्यान ब्राह्मण न कितु ब्रह्म शुद्ध चैतन्य ब्रह्म सब के अंदर बाहर एक मैं हूँ ऐसा परात्म तो दृढ़ हो जाएगा तो बुद्ध समाप्त हो गया परस्मिन आत्म तो पर ब्रह्म में आत्म तो दृढ़ हो जाएगा तो बोध समाप्त हो गया बोलो हे लोग अवान्तर तारतम्य स्वस्व बुद्धिया निश्चय मिथ्या इस प्रकार बीच में तारतम्य में अपने बुद्धि से निश्चय करना है सुप्ति वस्मृति सीमा भवदुपरम से ही दिशा नया विश्चेय सारकम्यम वातरम सुक्तिबद्ध विस्मृति ये उपरम से सीमा उपरम सीमा अवधि पूर्ण हो गया उपरम कब सुश्रुति के समय कुछ थोड़ा स्मरण हो रहा है ऐसे सुश्रुति में जैसे कोई स्मरण नहीं होता है ऐसे बैठे चित्तवृत्ति निरोध है उपरम है कुछ स्मरण नहीं तब उपरम पूर्ण हुआ बैठा है या लेटा है कुछ स्मरण नहीं बस ऐसा जैसे सुश्रुति में कोई रोह नहीं कुछ भी सोता है ऐसे बैठा है किन्तु कुछ सोचता नहीं तब ऊपर पूरी हुई सर्व कर यदि कोई चिंतन स्मरण हुआ उपलब्धि पूरी नहीं हुई ये सीमा है अनया दिशा तारतम्यम अवान्तरम विश्चयम अवंतर अंतर्गत तारतम्य इससे निश्चय करना कम ज्यादा निश्चय करना कितने बाकी है कितने कम है अपने अपने निश्चय करना दिशा त्वता रागादि प्रभात तत्व ज्ञान जिनको हो गया क्या राग विषमता तो दीक्ष ज्ञान से आप मुक्ति हेतु तो निश्चित न सकम ज्ञान मुक्ति का हेतु है ये तो निश्चय नहीं हो सकता है ऐसा शंका करके है बत राग आदे व्याध्यावादिवत आरब्ध कर्म फल राग दि जैसे व्याधि ज्ञान होने के बाद शर्म में व्याधि होगी हो इसी प्रकार रागद्वेश कर्म प्रारब्ध कर्म के अनुसार संभव है ये आरब्ध कर्म फल है मुक्ति का प्रतिबंधक तो सिद्धम मुक्ति का प्रतिबंधक नहीं जदि ज्ञान हो गया अब तो न से भी प्रति प्रतिबंध प्रति शास्त्रार्थ में विवाद संशय नहीं करना है आरब्धकर्म बुद्धा वर्तनम तेन शास्त्रे भ्रमित न न पंडित प्रारब्ध कर्म नाम नाना तो भिन्न भिन्न कर्म है प्रारब्ध अलग अलग है बुद्धा ज्ञानियों का अन्यथा अन्य वर्तन अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई तो राजना का राजा होगे, कोई जड़ भ्रत होगे, कोई भोग करते हैं, कोई गिरफ्तार रहते है कोई उपदेश करते कोई उपदेश नहीं करते विभिन्न प्रकार अन्यथा वर्तन तेना शास्त्रार्थ ही पंडित न भ्रमितव्य नहीं करनी विभिन्न प्रकार प्रार्थ कर्म के अनुसार कोई किस प्रकार रह सकता है ये नहीं की सब एक प्रकार ही रहेंगे इसलिए शास्त्र ना नमितव्यम किन तरह प्रतिपत्त मिटे हाथों फिर क्या निश्चय करना है सकर्मानुसार स्वकर्मासारेण वर्तंता ये यहां अविशिष्ट सर्वोधि साम मुक्ति स्थित ज्ञान के पश्चात तो अपने अपने प्रार्थ कर्म अनुसार ते यथा तथा बर्तन था अपने कर्म अनुसार जो जिस प्रकार रहे कोई राज्य करता है कोई आचार्य है कोई विरक्त है कोई समाधि करता है जिस किस प्रकार जो रहे कोई पागल जैसे बनकर घूमता है किसको पता नहीं चलता है कोई किस प्रकार रह सकता है सर्वेशा बोध अविशिष्ट ज्ञान में कोई भेद नहीं समान ही असमान मुक्ति, मुक्ति भी समान है ज्ञान जब हो गया तो समान है अमुक्ति भी समान है ये स्थिति है सर्वेशा ब्रह्म अहमअस्मी ज्ञानमे एकाकार यही एक ज्ञान अहमस्मी ब्रह्म निरवध्य ब्रह्मेण अवस्थान सामनम निर्दुष्ट शुद्ध ब्रह्मे अवस्थान ये मुक्ति है ये सामने प्रकरण तात्पर्य संक्षेप दर्शय इस प्रकरण का तात्पर्य संक्षेप करके दिखाते हैं जगच्चि सैतने पटे चिवा तदुपेक्ष चैतन्यं परिशेष्यता पटे चित्र में वचैतन्य माया जगतचित्रम चित्रम अर्पितम ऐसे पटम चित्र है इस प्रकार स्वस्वरूप चैतन्य में ये जगतचित्र अर्पित है माया के कारण माया से माया से स्वचैतन्य में जगतचित्र दिखता है वास्तव चित्र जगत ही नहीं माया से दिखता है स्वचैतन्य में क्या करना चाहिए तद जगत की उपेक्षा करके माई का मिथ्या है उसके पीछा करके मिथ्या में मिथ्या तो बुद्धि करो अधिष्ठान चैतन्य सस्य शेष रहेगा चैतन्य परिशेष्यम चैतन्य सत्य सत्य ऐसा निश्चय करे ओम ग्रंथाभ्यास फल महा ये चित्रद्वीप प्रकरण के ग्रंथ उसके अभ्यास का फल कहते है नित्यं नित्यं बुधा बुधा चिदीप निंदते बुध पश्योपि जगच्चि ते मोहयती न नित्यं बुधा चित्रं ते न पूर्ववत इम चित्रदीपम ये बुधा नित्यम अनुसंधान जो विवेक विवेक के लोग चित्रदीप का नित्य ही अनुसंधान करते है बार बार चिंतन करते जगत चित्रम पश्यंतो भी ये जगत चित्र रूपे है इसको देखते हुए भी पूरा ते न मोहती पहले जैसे जगत को देखकर एक मोह को प्राप्त करते थे अज्ञान के कारण चित्रदीप अनुसंधान करने पर ये जगत चित्रता तो देखते है मोहक प्राप्त नहीं करते स्पष्ट हो जाता है ये माया से जगत चित्र दिखता है अधिष्ठान चाहता नहीं सकते है ये जोटा ही दिखता है तो मोह को प्राप्त नहीं करते ओम। श्रीमद स्वामी विद्यालय विरिचिता सिंपल चौदस चित्रदीप समाप्त ओम पूर्ण पूर्णस्य से पूर्ण से